प्राणुश्रोत्रमतलंद्रििया चर्वां ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म काम वेदीय सांद तृतीय पुनिषद तृतीयाध्याय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार हुआ जिसमें सांडिल्य ऋषि का अनुभव बताया जा रहा है सांडिल्य ऋषि का अनुभव है तो एक दो मंत्र हो चुके हैं इसके तो तीसरा मंत्र है सर्वम खुदम ब्रह्मा तलाने किसान कर अतः तो तो अंतर है। समात्मा अत खु क्रतम होष इच स क्रत क्रीतांत्रे सहृद गृहवाद्वा सर्सा श्यामका श्यामकर्ण्तंडुला ये समा जायान जायान जाया जाया वा ये ये अंतरिक्षात यानक्षा जाया दिव्याद्यो लोकेभ्यणीयाद्वा सरस्वाद्वा का का तर्णा पा, तर्णा पा। ये का श्याम का तंडुलावा अंतरिद्यान अंतरिक्षा दिवोजायान ये लोकेभ्य दि यह जो मेरे आत्मा है जो मनोमय प्राण रूप भाप इत्यादि करके कहा था मनोमय प्राण शरीर इत्यादि विशिष्ट गुण करके जिसकी उपासना की सर्वम खुतम शब्द से आरम्भ ब्रम्म करके अभी आत्मा शर्द बनाते वही मेरी आत्मा जिसको ब्रह्म कहा था जिसमें गुण का आधार किया था मनोमय प्राण शरीर भाप सत्य संकल्प सर्व काम सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्व रस इत्यादि सर्वण के जब अभा की आराधना ये जो विशेष गुण लगाया था जिसमें वही मेरी आत्मा है माने ब्रह्म में और मेरे में भेद नहीं है यह समय आत्मा ये मेरी आत्मा है अंदर हृदय हृदय के भीतर में ये मेरी आत्मा ये आत्मा है कैसा है ये आत्मा अणु छोटा सा है अणुतर्क अणुश अणु अतिशय छोटा है सूक्ष्म है ऐसा किससे छोटा है तो कहा बृहेर धान से छोटा है अथवाद जव से भी छोटा है सरसपाद सरसों के दाने से भी छोटा है शामा का श्यामा के जो चावल होता है दाना उषा सहित उससे भी छोटा है या श्यामा का तंडुला हुआ अथवा उसमें भी भूसा निकालने के बाद में सामग्री जो चावल होगा उससे भी छोटा है ऐसा कहा मैंने अणु से अणु कहा जितने अणु पदार्थ होते हैं उसी भी अणु ऐसा सिद्ध होता है सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मता की प्रदर्शिता है और यह समय आत्मा अंतर हृदय ज्ञान अब कहता है ये मेरे हृदय मित्र आत्मा है यह आत्मा कैसा है बड़ा है परिचय बड़ा है किससे बड़ा है पृथ्व्या जाया पृथ्वी से बड़ा है और जायान अंतरिक्षा अंतरिक्ष से भी बड़ा है और जयान दिगा स्वर्ग से भी बड़ा है और जयान यभ्योके सारे लोगों से भी बड़ा चौदह भूपों से भी बड़ा है, भी बड़ा है। माने सूक्ष्मता और महानता दिखाने के लिए बातें हैं माने एक तरफ अणु बोल रहे हैं एक तरफ में जयान बहत्तर बोल रहे हैं सूक्ष्मता और महानता माने जैसी जैसी उपाधि आत्मा को मिली वैसी वैसी भाषता है एक अन्य तात्पर्य है आत्मा में न सूक्ष्मता कहा जाएगा न महानता कहा जाएगा आत्मा एक रस है जैसी उपाधियों हो वैसी भाषता है इसमें तात्पर्य यही बता है जैसे आकाश एक ही होता है इसमें ना छोटा तो बड़ापना कुछ भी ना होता अकेले आकाश में किन्तु जैसे सुई यदि सुई का सुई मिले तो छोटा सा दिखेगा आकाश सुई के क्षेत्र में छोटा दिखा क्षेत्र को आकाश कहते हैं और खड़ा होगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा और मकान होगा तो और बड़ा दिखेगा आकाश माने जैसी जैसी उपाधि मिले आकाश का स्वरूप वैसे दिख पड़ा वास्तव तो में आकाश में छोटा बड़ा पना आप अप अपने में नहीं होता ठीक इसी प्रकार आत्माओं में ना बड़ा पना है ना छोटा पना है जैसी जैसी उपाधि है उसी प्रकार और मनुष्य में साढ़े तीन हाथ का आत्मा दिख रहा है हाथी में थोड़ा बड़ा दिखेगा चीटी में थोड़ा छोटा दिखेगा जैसी उपाधि ज़ वैसे आत्मा भाषित होता है उपाधि के अनुसार भाषित होता है छोटा बड़ा पानप आत्मा में वास्तव होता बताने है यह मंत्र दिखाना चाहता है ठीक है यथोक्त तो परस प्रत्येगात्म अवेदम दर्शाई जिसको पूर्व में कहा था सर्वम खलु इतम ब्रह्म तजला निः शांतोपाषित इत्यादि कहा था मनुष्य जो होता है निस्य जीवात्मा निश्चयात्मक होता है निश्चय करे निश्चय करे एक आत्मा मैं ब्रह्म हूं निश्चय करे तो वो ब्रह्म की उपासना कैसे करना तो कहा मनोबजा प्राण शरीरों भाव रूप सत्व संकल्प सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरसत सर्व उदम अध्यात्म अभा की अराधरा यह सारे विशेषण लगाकर उपासना करना चाहिए कहा था जिस ब्रह्म की उपासना बताई वही ब्रह्म के लिए हृदय यह समय आत्मा ये मेरी आत्मा है अंतर जो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म दिखाया वही मैंने ब्रह्म में और मेरे में भेद नहीं ये समय आत्मा अंतर है यथोक्त से परस्य प्रत्येगात्मा अवेदम दर्शेगा पूर्व में जिसने कहा था ब्रह्म के बारे में चर्चा हुई थी दो मंत्रों से ब्रह्म की बातें बताई प्रथम मंत्र में ब्रह्म का स्वरूप बताया दूसरे मंत्र में गुण का आधान किया तो यथोक्त से परस्य जो परमात्मा है ब्रह्म है उसका प्रत्येगात्मा अवेदम दर्शे इस अंतरात्मा से अवेद दिखाते दिखाती है प्यार ये इत्यादि कहा ये सब यथोक्त गुण हो यथोक्ता गुणा हाँ सा समाज है पूर्वोक्त गुण मनोमय तो प्राण शरीर का भाव रूपाधि गुण जिसमें है मन के चलने पर चलता हुआ दिखता है मन के रहने पर रहता हुआ दिखता है मैं उपाधि का धर्म उपहित में भाषित होता है मनोमय का अर्थ होता है जैसे जल के हिलने पर जलस्त चंद्रमा का हिलना जैसा लगता है वास्तव में तो चंद्रमा हिलता नहीं है किन्तु उपाधि जल है उसके जल के हिलने पर जलस्त जो चंद्रमा प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलतासा लगता है बागे के झोंक से जल हिल रहा है किंतु हमें लगता है चंद्रमा हिल रहा है ऐसा हो जाता है आकाश में बादल के दौड़ने से चंद्रमा का दौड़ता हुआ दिखता है ऐसा लास्ट में चंद्रमा दौड़ता नहीं बादल दौड़ रहा है उल्टा बादल इधर जा रहा है हमें लगता चंद्रमा उधर जा रहा है उपाधि का धर्म उपहदाषित होता है ये मनोमयादि का कार्य होता है ऐसा मन यह यथोक्त तो गुण हो बहुब्री समाश है यथोक्ता तो गुणा यश्य जिसमें पूर्वोक्त तो गुण है जिस आत्मा में मनोमयादि गुण है ऐसे आत्मा वे मामा मेरा मेरी जो आत्मा है अंतर हृदय हृदय के भीतर मध्य में हृदय के मध्य में अंतर् मने मध्य अंतर हृदय बने हृदय कुंडली कश्य अंतर हृदय कमल के बीच में है वो मेरी आत्मा क्योंकि हृदय कमल के बीच में माने आत्मा तो सारे विश्व में व्याप्त है तो हृदय कमल के बीच में कहने का मतलब क्या होता है हृदय कमल के बीच में मन है और मन में ही आत्मा की वृत्ति बननी है माने वहां उपलब्धि होने के कारण से हृदय के भीतर कहा गया आत्मा आत्मा इतनी भी सर्व व्यापक है हृदय तो के भीतर ही होना बाहर नहीं होना संभव नहीं है किन्तु तो उपलब्धि स्थान है कभी भी आत्मा का वृत्ति यदि बनेगी जैसे अभी मनुष्य मनुष्यकार वृत्ति बन, बन रही कहां बन रही मन में बन रही है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति यदि बनेगी बने कभी तो कोई मन में बननी है मन में ही वो वृत्ति बनानी है आज रजोगुणी तमोगुणी है मन इसलिए शरीराकार वृत्ति बना के बैठा हुआ है जब शतोगुणी वृत्ति में होगा रजोगुण और तमोगुण का करके सावधान करके स्थिति होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाएगा ही बनाएगा साधना ने भी उसी में करनी है संसारी भी वही बंदा है मन की स्थिति ऐसी है हमारे पास कोई दूसरे साधन कोई भी नहीं है साधना के लिए मन ही है मन से ही करना है जब तो सतोगुणी वृद्धि में होगा तो साधना करेगा रजोगुणी तो गुण वृत्ति में होगा तो संसारी बनेगा संसारी में भागेगा यही होता है तो यही कहा साधना ने यथोक्त तो गुण तो है जिसमें पूर्वोक्त गुण है जिस आत्मा में मनोमयाद गुण है ऐसा में हम आत्मा अंतर हो गए हृदय हृदय कुंडली कश्य अंतर मध्य हृदय कमल के भीतर में ये मेरी आत्मा है कैसा है अणियान छोटा से छोटा है तुलना कर रहे किससे छोटा कहा गृह इत्यादि अणियान माने अणुतर अतिशयन अणु अनिता दो में से अतिशय अणु होगा सब छोटा होगा उस अणुतर को अणियान बोला जाता है ये सुन लगाए अणियान अणुतर किससे छोटा तो तुलना करनी है ब्रिहेरवा धान से छोटा है यबाद बा भी छोटा है सरसाद भा इत्यादि बोला सरसों से भी छोटा है तो छोटा से छोटा मैंने ब्रिहेरवाद इत्यादि जो आया विश्लेषण दिया ठिकाने किसके कि किस लिए कहा अत्यंत सूक्ष्मत्व तो प्रदर्शनार्थ में आत्मा अति सूक्ष्म है ये दिखाने के लिए आत्मा ये अणु नहीं सूक्ष्म है ये दिखाने त्मा अति सूक्ष्म दिखाने के लिए कहा और श्यामा का आदबार श्याम का तंडूल श्यामा, श्यामा का तंडुला आदवार यदि परिचिन्न परिमाण आदम श्यामा के दाना परिचिन परिमाण वाला होता है अल्प परिमाण वाला है परिचिन परिमाण वाला है तो उससे भी अणु दिख, छोटा दिखाने के बल्ले आत्मा परिचिन होगा ये बुद्धि कि होगी किसी की आत्मा परिचन्न परिमाण वाला होगा देश का अल्पस्तुति घेरे में आने वाला होगा ये शंका होगी तब कहते हैं श्यामा कामक श्यामा का श्यामा का तंडुला परिचिन्न परिमा परिचिन परिमाण वाले वस्तु हैं दोनों इसलिए इति उक्ते उससे भी अणियान कहा उससे भी परिचिन्न कहा परिचिन्न से परिचिन्न ये अर्थ आगे अनियान का का उससे भी छोटा होने से इति उक्ते अनुपरिमाणत्व प्राप्त आत्मा में अनुपरिमाणत्व प्राप्त हो गया आत्मा बहुत छोटा है जैसे वैष्णव संप्रदाय आदि बोलते हैं आत्मा अनुपरिमाण का है जैसे मान्यता है जैनों ने मध्यम परिमाण माना है आत्मा आत्मा कैसा है कह जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा जैन होगा वैष्णमाचार्य कहते हैं अणु भगवान का है असंख्य तो, ऐसे करके संके तत्परित से आगे इसके लिए उसके नणु नहीं है आत्मा ये कहने के लिए वो तो जैसी उपाधि वैसे वास्ता है जाने के लिए अणु नहीं जयान पृथिव्या कहा समय आत्मातर हृदय जयान प्रतिभा बोल दिया अभी अभी अणु बोल रहे थे अभी भी बड़ा बोलते हैं जयान मन बड़ा होता है दो में से ज्यादा बड़ा को evalu.. जयान बोलते हैं तो ये हाँ समय आत्मा अंतर हृदय जयान कहा पृथिव्या इत्यादि ये मेरे आत्मा जो हृदय के मध्य में आत्मा है पृथ्वी से बड़ा है और पृथ्वी मात्र अंतरिक्ष से भी बड़ा है द्वलोक स्वर्ग लोक से भी बड़ा है ये सारे लोगों से बड़ा है माने बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा कहा ऐसा विरोधी दो तो हो नहीं सकता बड़ा से बड़ा भी हो छोटा से छोटा भी हो यह है कि उपाधि औपाधिक रूप से हो सकता है जैसे जैसे उपाधि वैसे वैसे भाषण होता है जैसे आकाश है आकाश सुई में छोटा दिखेगा घर में थोड़ा बड़ा देखा कमंडल में थोड़ा बड़ा देखा घर में और थोड़ा बड़ा देखा मकान घर में और बड़ा दिखा वास्तव में आकाश में छोटा बड़ा गाना अपने माध्यम से नहीं होता उपाधियों के माध्यम से छोटा बड़ा भाव हो जाता है जैसे उपाधि वैसे आकाश दिखता है जितनी बड़ी उपाधि होगी आकाश उतना बड़ा दिखता है ठीक इसी प्रकार आत्मा भी जितना बड़ी उपाधि उतनी बड़ी रूप से दिखना है इसको लेकर के कहा आत्मा में वास्तव में कोई परिमाण मध्यम परिमाण भी ले अड़ुपरिमाण भी लाए ऐसे परिमाण नहीं माना जाता उपाधि जैसे वैसे दिखता यह कहना है इत्यादि ने कहा जाय परिमाणत जायस्तम दर्शन अनंत परिमाणत्म दर्शाते जाय परिमाण वाले बड़ी बडी बड़ा परिमाण है जाय परिमाण से भी जाय कहने का मतलब क्या होगा तो अनंत परिमाण वाला आत्मा कहते हैं जिसका परिमाण मापा नहीं जा सकता ये कहना है कहने का तात्पर्य जिसके परिमाण का कोई मापदंड नहीं है कितना बड़ा होता है ऐसा आत्मा का स्वरूप यह है ये बताया गया अनेक उपादान से उपयोग रहा या अनेक दृष्टान्त दिया बृहारद यबादवा बा, सरसाद वहा श्यामा कालवा श्याम का तंडुल बा, पांच पांच दिया छोटे दिखाने के लिए उसे भी छोटा उसे भी छोटा उसे भी छोटा ऐसा दिखाया बृह आदि अनेक उपादान से होगा गृह आदि अनेक उपादान किया ग्रहण किया इसका उपयोग बताते हैं अत्यंत सूक्ष्मता प्रदर्शन प्रदर्शनार्थम कहा आत्मा में अत्यंत सूक्ष्मता है ये बताने के लिए सूक्ष्मता दिखाए हो तो अनंतता दिखाएगा ये कहना है अनियस्तु ज्यायस्तु विपदेश मिथो विरोध में आशे महाराज एक ही व्यक्ति में छोटा से छोटा होना और बड़ा से बड़ा होना यह तो बात एक जमती नहीं चंका छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा वही वही व्यक्ति ऐसा होना संभव नहीं है ऐसा तो संभव नहीं है तो तो शंका है अनियस्त जायस्त विपदेश और उपदेश विपदेश उपदेश कथन छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कहना ये दोनों विधो विरोध हो आशंख्या परस्पर विरोध है तो जो छोटा होगा छोटा जाएगा फिर बड़ा से बड़ा कैसे होगा जो बड़ा से बड़ा होगा छोटा से छोटा कैसे होगा ये शंका उठा करके खंडन करते हैं श्यामा का आवा श्यामा का तंडुलवा इत्यादि जो कहा परिचन्न परिमाण वाले से भी अनियो छोटा कहने से अनुपरिमाण प्राप्त होगा या अनुपरिमाण का निषेध करने के लिए फिर जायान प्रतिब्ञा इत्यादि बता दें तो वास्तविक तो यही है कि अनंत परिमाण दिखाने के लिए जायान प्रतिबंध इत्यादि कहा उसके परिमाण का अंत नहीं मिलता इतने एकता करके उसको मापना संभव नहीं ये कहने का तात्पर्य है वो तो जैसी जैसी उपाधि वैसे-वैसे दिखता है ये कहना है आगे मंत्र है सर्व सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध अनादरह ये अनादर अंतर आत्माहृदय एता एता, एतम प्रत्यासंविता यदा नचिकित्स्तीस्मागंध सर्वसिदम्ञ्याद हृद्रह्मत प्रत्याभिपस्वी यदा निकिकित्सास्तील्य सांडि जो सर्वकर्मा आत्मा कहा था पूर्व द्वितीय मंत्र में कहा था मनोवय प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प सर्वकर्मा इत्यादि कहा था जो आत्मा सभी कर्म जिसका जगत कर्म है सर्वकर्मा करता जगत कर्म जगत कर्म हो गया सर्वकर्म हो गया जगत जिसे बनता है जिस आत्मा को सर्वकर्मा करके कहा था और सर्व काम करके कहा था सभी इच्छा वाला कहा था माना शुभेच्छा वाला ऐसा कहा था और सर्वगंध जितने पुण्यगंध जितने कोई गंध वाला आत्मा कहा था और पुण्य रस जितने सुख देने वाले रस जितने स्वाद वाला आत्मा कहा था जिसकी आत्मा वो दिव्य मंत्र में बताया था सर्वम इधम अज्ञात अबागी अनादर भी कहा था सारे संसार को व्याप्त करके बैठा हुआ आत्मा और माघ इंद्रिय रहित मैने सारे इंद्रिय रहित अबागी मैंने कोई इंद्रिय नहीं आत्मा में ऐसा कहा था और अनादर कभी भी भ्रांति नहीं होती आत्मा को इस, इस आत्मा को कहा था संसारी आत्मा को भ्रांति होती है जीवात्मा को किन्तु इसको भ्रांति नहीं कहा था मैंने ब्रह्म के विषय में कहा था द्वितीय मंत्र में वही ये ये समय आत्मा वही मेरी आत्मा है जिस आत्मा के ये विश्लेषण लगाए था ब्रह्म रूप से कहा था ब्रह्म भाव से कहा था वही ये आत्मा अंतर हृदय वही इस हृदय के मध्य में मेरे आत्मा यही आत्मा है दूसरे आत्मा ने जो आत्मा ये सर्व काम सर्वगंध सर्व रस वाला है वही आत्मा मेरे हृदय के मध्य में है और हृदय के माध्यम रहकर क्या कर रहा है आत्मा छोटा है क्या सर्वम इधम अभ्याप्त सारे संसार को व्याप्त कर रहा है ये हृदय के भीतर जो छोटा दिखता है आत्मा हृदय के भीतर मन के अनुपरिमाण होने से आत्मा छोटा दिख रहा है उपाधि उसके मन है उसके परिमाण छोटा होने से आत्मा छोटा दिख रहा है हृदय के भीतर दिख रहा है कि हृदय के भीतर मन है और मन में ही आत्मा मन की मन जो है आत्मा की उपाधि है इसलिए हृदय के भीतर कहा गया तो जो हृदय के भीतर दिख रहा है जो आत्मा भी वह आत्मा सर्वम इधम अव्याप्त सारा जगत व्याप्त कर कर रखा उसने और उसमें कोई इंद्रिया नहीं आई हवा की बाघ इंद्रिय से उपलक्षित सारी इंद्रियों का निषेध किया है और आना ग्रह भ्रांति इस आत्मा को कहा यही आत्मा जो है अनादर रहा ये कहा ऐसा ये लग ये समय आत्मा आत्मा अंतर अंतर था हृदय हृदय कहा यही मेरे में है और मैं इसी इसी इतह इतह इति कहा प्रत्यय इसी ब्रह्म को ब्रह्म इसी आत्मा को इत प्रत्यय शरीर से पृथक करके के मैंने मर करके भी हो सकता है विचार से अलग हो करके विचार से अलग हो करके प्रत्यय अभी समी मैं इसी को प्राप्त करूंगा इसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा यी यशद निश्चय जिसका है निश्चय जिसका ऐसा निश्चय हो जो ब्रह्म आदि गुणों से युक्त है वही ब्रह्म मेरे हृदय के भीतर में है और मैं शरीर से अलग होने के पश्चात इसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसा जिसके निश्चय है ऐसे से आधा, न विचिकित्सा अस्थित प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा ऐसा संदेह नहीं जिसके बारे में क्या पता लोग बोल रहे हैं होता कि नहीं होता संशय आ सकता है निकित्सा अस्थित संशय नहीं जिसका निश्चय इतिहास उप परमात्मा को ही प्राप्त होगा इतिहा स्म आह सांडिल आह वर्तमान लकार है किंतु स्मह के योग में लिट लकार को बाध करके लट होता है लिटस मिटस में सूत्र है के योग में में लट होता है लट का प्रयोग है लिट का अर्थ है ऐसा कहा ऐसा कहते हैं ना कहा सांडिल्य ने ऐसा कहा सांडिल्या सांडिल्या सांडिल्य ऋषि ने ऐसा कहा दो बार जो सांडिले सांडिले आदर देने के लिए कहा ठीक है कहते हैं उपयोग कहा। मनोमय आदि बात पहले द्वितीय मंत्र में कहा फेरी इस मंत्र में चतुर्थ मंत्र में क्यों आया पुनरुक्ति है ये। पहले भी द्वितीय मंत्र में ये कहा था मनोमय सर्वकर्मा आदि इत्यादि बातें थी या भी वही सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध इत्यादि बोल रहे हैं पुनरुक्ति क्यों पुनरुक्तर उपयोग महा जो सर्वकर्मा सर्व सर्वम सर्वगंध सर्वरसम सर्व सर्व अभ्यात्व अनादर इत्यादि शब्द पहले ही आया फिर पुनरुक्ति का तात्पर्य बताते उपयोग बताते हैं आज का मनोमय इत्यादि न मनोमय से लेकर के दो मंत्रों से मनोमय प्राण शरीर एक मंत्र दूसरा इसमें आत्मा जय अण इत्यादि कहा था ज्यायान पृथ्वी इत्यादि कहा द्वितीय मंत्र तीसरे मंत्र मनोवय इत्यादि ना मन मनोवय मंत्र द्वितीय मंत्र है और तृतीय मंत्र है ऐसे में आत्मा अंतर हृदय आदि मंत्र इत्यादि ना ज्यायान्यो सर्व लोक से मनोवय से लेकर के लोके ज्यायानभ्यो लोकेभ्यर्क ये दो मंत्रों में जो कहा था आत्मा का विशेषण लगाया था इस अंत्योद तो गुण लक्षण ये जो दो मंत्रों में आत्मा का जो गुण बताया था मनोवयादि और अणु से अणु से ज्याय ऐसे जो बताया यथोक्त तो गुणलक्षण लक्षण, जिसका गुण पूर्वक तो गुण वाला जो आत्मा है ईश्वर वो धैर्य ऐसा गुण विशिष्ट ईश्वर ध्याय होगा थाली ईश्वर या नहीं मानना या उपास्य केवल ईश्वर नहीं गुण विशिष्ट ईश्वर उपास्य ये बोलने के लिए कहा गुण सहित उपास्य है यथोक्त तो गुण लक्षण है जिसका गुण ऐसा बताया गया मनोमय से लेकर के जयान यज्ञ लोकेध्या यहां तक कि जो मैंने दो मंत्रों में जो विशेषण चढ़ाया गया आत्मा ईश्वर जो ईश्वर है इसका ईश्वर यही ध्यय है न तो तदगुण विशिष्ट है वह तो तद्गुण किसी की क्षमता होगी कि गुण विशिष्ट का ध्यय नहीं केवल गुण का ही ध्यय होगा उपास्य केवल आत्मा ही होगा गुण विशिष्ट नहीं होगा ईश्वरी होगा गुण विशिष्ट नहीं होगा ऐसा कोई कह सकता है जैसे दृष्टांत दे सकते हैं माने कोई कर सकता है केवल ईश्वर यहां उपास्य है गुण सहित उपास्य नहीं है कोई बोल सकता है जैसे कैसे होता है यथा राजपुरुषम आना या चित्र गुम भाई कोई पुलिस को लाओ राजपुरुष को लाओ या चिटपिटी गाय चितकबरी गाय जिसके उसको लाओ ऐसा बोला जा रहा है बोलते समय में राजपुरुष लाते समय में राजा सहित पुरुष लाया जाएगा खाली पुरुष लाया जाएगा गुण नहीं लाया जाएगा चित्र गुम बोला चितकबरी गाय वाले को लाओ बोले समय गाय शायद लाएगा कि खाली व्यक्ति लाएगा नहीं खाली व्यक्ति को लाता है जिसकी चितकबरी गाय है उसको लाओ बहुबरी समास है तो यहां पर केवल व्यक्ति उपास से ध्येय होता है ठीक इस प्रकार कोई समझे ये जो गुण चिंतनीय नहीं है केवल ईश्वर चिंतनीय ऐसा न समझे ये बोला चाहते हैं मनोमय इत्यादि ना ज्यायान्यो लोके भी दे ज्ञान देना यथोत गुणलक्षण ईश्वर है वो न तो तद विशेष है भाई किसी के मन में शंका ऐसा होगी केवल गुण विशिष्ट ईश्वर या चिंतन ही नहीं केवल ईश्वर चिंतनीय है उपास्य है गुण सहित नहीं यथा राजपुरुष में आने चित्रगुंपा कोई बोलता है राजपुरुष को लाओ या चित्रभु को लाओ बहुबरी समास है आ, माने राज मान पुलिस को कहेंगे राजपुरुष चित्तक्री गाय जिसके पास हो उसको चित्रभु बोला जाएगा ऐसे बोलते समय में न विशेषण से अपन अपने आने व्याप्रिये विशेषण लाने में व्यापार नहीं होता राजपुर उसको को लाते समय खाली पुरुष लाया जाएगा और चितकबरी गाय वाले को लाते तो तो समय केवल व्यक्ति को लाया जाएगा विशेषण व चितकबरी गाय भी नहीं लाया राजा भी नहीं लाया जाता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी तदवरी यहां भी मनोव्यादि गुण चिंतनीय नहीं होंगे उपास्य नहीं होंगे केवल ईश्वर उपास्य होगा इतनी प्राप्त यहां भी यहां भी ऐसा प्राप्त हो गया केवल ईश्वरी उपास्य होगा मनोमयादि गुण उपास्य नहीं होगा ऐसे प्राप्त होने पर तन निवृत्ति अर्थम उसके निवृत्ति के लिए नहीं गुण सहित उपास्य है ये बोल रहा है यहाँ केवल ईश्वर उपास्य केवल ईश्वर नहीं ये गुणों के सहित ईश्वर की उपासना करनी है गुण विशिष्ट ईश्वर उपास्य है ये बोलने के लिए सर्वकर्म इत्यादि को हर बचाना ये सर्वकर्म सर्वगंध सर्वरस इत्यादि फिर कहा गया फिर कहा माना यहां केवल ईश्वर उपास्य नहीं ये गुण सहित ईश्वर उपास्य है ये बदलाम में तात्पर्य तस्मात मनोमयवादी गुण विशिष्ट एक उपास्य है मनोमय मनोमय मनो प्राण शरीर भाव रूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा इत्यादि जितने भी विशेषण चलाए दो मंत्रों में ऐसे में आत्मांतरित अणियान ऐसे में आत्मावतरित ज्यायान इत्यादि दो मंत्रों में जो विशेषण चढ़ाया गया ईश्वर कोई ईश्वर चिंतनीय होगा गुणसहीदश्वर होगा तस्त मनोमयवादुण विशिष्ट ईश्वर ध्याय मनोमयदि गुण सहीद्वर यहाँ उपासी होगा केवल ईश्वर उपासन नहीं अत अतएव ष्ठ सतमिव तत्वसी आत्मेदम सर्वी न यह स्वराज्य अशिंचती देखो य उपासना है ये छठे अ्ञान प्रकर में और सप्तम अध्याय में भूमा विद्या में गोमा विद्या सप्तम अध्याय में इसमें दोनों में क्या होता है तो कहते हैं अतए सप्तमेध्याय और सप्तम अध्याय में क्या तत्वमसी तो बोला जाएगा षष्ठ अध्याय सप्तमशी तो वही हो ये ज्ञान प्रकर की बात है वहां पर स्वराज्य में अभिषिक्त कर दिया जाता है उसको स्वराट बनाया जाता है वहां द्वैत नहीं रखा जाता ष्ठाध्याय ठीक है इसी प्रकार सप्तम अध्याय में आत्म वेदम सर्वम आत्मा पुरस्तात् आत्मा पश्चात आत्मा आत्मा अधोता इत्यादि आता है वहां सर्वत्र आत्म ही आत्मा है आत्मादेश अहंकारादेश ब्रह्मादेश ऐसा ऐसा आता है ब्रह्म पुरस्कार अहमेव पुरस्तात् आत्म पुरस्कार पुरस्ता। तो सारे संसार में आत्म ही आत्मा है करके दिखाया होगा सप्तम अध्याय में वो तो तो क्या होता है वहां वहां भी स्वराट बनाया जाता है उसको आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है अद्वैत दिखाया जाता है षष्ठाध्याय में अद्वैत दिखाया जाएगा तत्व तुम वही हो भिन्न नहीं हो करके। और सप्तम अध्याय में आत्मा को प्रस्ताव आत्म पश्चात इत्यादि करके आत्मा दक्षता आत्माउतरता इत्यादि भाग्यों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाता है एक आत्मा ही है माना द्वैत का समाप्त कर दिया जाता है किंतु यहां वैसा नहीं समझना वहां जैसा नहीं समझना ही जाए यहाँ कुछ द्वैत रख करके उपासना करनी है उपासना में द्वैत रहेगा एक आना चाहते हैं अतः अतएव सप्तमी दृष्टान सप्तम अध्याय तत्व अध्याय में आएगा और वेदम सर्वम ये जो है सप्तम अध्याय में आएगा ध्यान देना स्वराज्य प्रकार से यहाँ स्वराट नहीं स्वराट बना अभिषेक नहीं कराया जाता वह स्वराट बना दिया जाता है तुमसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ये सिद्ध कर दिया जाएगा वहां किंतु यहाँ पर ऐसा सुराध नहीं बनाया जाएगा बोले दूसरे को उपासना करनी है यहाँ ये कहना चाहते हैं क्यों ये समय आत्मा एतद ब्रह्म एतम इत प्रत्य अभिस भविताश्मी दिलिंगात क्योंकि यहां लिंग ज्ञापक मिलता है क्या मिलता है कि यह द्वैत का ज्ञापक मिलता है यहाँ कैसे यह समय आत्मा यह मेरी आत्मा है यह मेरी आत्मा ष्ठी दिखाया क्या दिखाया संबंध दिखाते समय दो होगा यह मेरी आत्मा यह मेरी आत्मा है संबंध दिखा रहा है ये समय आत्मा एक त्रह्म एक प्रत्यय अभिसम्भ पिताश में ये ब्रह्म है और इसी ब्रह्म को एकम इसी को ही मैं इत प्रत्य अभिस पिताश में इस शरीर छोड़ने के बाद इसी को प्राप्त करूंगा माने अभी प्राप्त नहीं हुआ अभिद्वैत है दिखा रहा है षष्ठ सप्तम जो ऐसा नहीं है ये आत्म वेदम सर्व तत्वसी आदि जैसा नहीं है वाक्य बता रहे तो अभिसंभव्यता लिंगात ऐसे लिंग मिलता है ज्ञापक मिलता है यहाँ यानी द्वैध विषय ज्ञापक है यहां होने से न तो आत्मशब्द है न प्रत्येगात्म उसे इसलिए यहां पर शब्द से केवल प्रत्येगात्मा ही नहीं कहा जाएगा ऐसा आत्मा में ब्रह्म को कहा समय आत्मा इत्यादि ब्रह्म को कहा गया है ममा इतिष्ठ्या आत्मा में मम मैं माने मामा मेरी आत्मा है कहा ये ष्टी विभक्ति जो लगी हुई है मामा नहीं संबंधार्थ प्रत्ययगत्व संबंध दिखा रहा है मैं सठ सप्तम जैसा नहीं समझ रहा प्रत्ययगत्वातम अभिसम भवितास्मी च कर्म करता तो दिखाया मैं इसी को प्राप्त करूंगा मैं प्राप्त करूंगा मैं करता और एतम ये कर्म इसको प्राप्त करूंगा कर्म और कर्ता रूप से गाय जिसको प्राप्त करना है वो कर्म विषय बनाया जिसको जैसे गांव को देवदत्ता प्राप्त करता है एक ग्रामम प्राप्त बोला जाता है प्राप्त करता है देवदत्ता ग्राम कर्म होता है यहां भी एकम अभिसंभव्यता से मैं यही बनूंगा आगे तो इसको तो कर्ता बनाया जा रहा है एतम ये, ये कर्म बनाया जा रहा है न का उपदेश है इसलिए सख्त सप्तम जैसा नहीं समझना यहां पर थोड़ा भेद रखा हुआ है उपासना में भी अभेद दिखाया है किंतु थोड़ा भेद उपासना में थोड़ा भेद रहेगा ये कहते हैं है में कहते हैं यही स्तर लक्ष्य शय ईश्वर केवल इतिहाव पूर्वादी का शंका है शिकाधिभाष्य में की, इन मनोमयादि गुणों के द्वारा जो लक्षित होता है वह लक्षित होता है ईश्वर लक्षित होता है ईश्वर सैव केवल वही केवल उपास्य है तो किसी की शंका ऐसी आ सकती है गुण उपास्य नहीं है केवल ईश्वर उपास्य है एक शंकाशक्ति दो मंत्रों में जो गुण लगाए गए आत्मा का उसे इससे केवल उपास्य होगा गुण नहीं ऐसी शंका सकती है उस शंका के खंडन के लिए एक कहा गया सर्वकर्मा द्वारा कहा ईश्वरों यद गुणो ध्येयुक्त गुणानी ध्यान कर्मत्म दुर्भारम इति आशंका सिद्धांती ही बोले कि भाई ईश्वर जो यथोक तो गुण विशिष्ट है ईश्वर ध्यय कहने पर उपास्य गुण विशिष्ट ईश्वर को उपासना बताया गया या है। होने पर गुण वाले कहने पर गुणानाओं भी ध्यान कर तो उपास्य कर्म गुण में भी आएगा मनोमयाद गुण में भी आएगा अवश्य आ सकता है तो कुंडली व्यक्ति के विषय में होगा तो कुंडल भी आएगा या आएगा ये शंका करे वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं जैसे राजगुरु समाना कहते समय में चित्रकु माना इस कटे समय में राजा सहित पुलिस को नहीं पुरुष को नहीं लाया जाता चित कबीर गाय सहित व्यक्ति को नहीं लाया जाता व केवल व्यक्ति लाया जाता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी एक गुण विशिष्ट ईश्वर ने केवल ईश्वर उपास होगा जो तो शंका ऐसी आ गई थी उस शंका की निवृत्ति के लिए दोबारा कहा गया सर्वकर्मा सर्वगंध इत्यादि सर्व कामना कहा यथा एक पूर्व पक्ष कहा था पुनरुप से फलम पुनर्ति का मतलब यही है गुण सहित ईश्वर उपास्या केवल ईश्वर उपास्य नहीं जैसे कहने के लिए पुनर्ुक्ति कहा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरसा सर्विम अभाव के अनादर दुवार कहा गया एक फल का उपसार करते हैं तस्मात इत्यादि कहा तस्मात मनोमयवादी गुण विशिष्ट एवं ईश्वर केवल ईश्वर ध्येय नहीं है गुण विशिष्ट ईश्वर ध्येय है गुण सहित ईश्वर ईश्वर उपासना है सगुण से ईश्वर से देखते हुए गुण सहित ईश्वर का उपास्य है उपास्य यहाँ गुण सहित ईश्वर है थी इस्वरे। केवल ईश्वर नहीं ऐसे में दूसरा दृष्टांत कमक दूसरा कमक देते हैं दृष्टांत दे अतएव का अतएव षष्ठ सप्तम षष्ठ सप्तम का जैसा यहाँ नहीं समझना वहां की बातें दूसरी है वहां स्वराट बनाया जाता है उससे भिन्न कुछ ने सप्तुमी हुए दिखाया जाता है यहाँ ऐसा नहीं उपासना प्रकरण है वो ज्ञान प्रकरण सप्तम ये कहते हैं अतए सप्तम ष्ठ अत्यार सप्तम अध्यय जैसे तत्व तो बोला तुम वही हो करके स्वराट बना दिया जाता है उसका अभिषेक करती है श्रुति तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं तुम ही हो ऐसा दिखाती है और आत्मा ही सर्वम ऐसा सब कुछ आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं सप्तम रहा है भूमा विद्या ऐसा यदि न यह स्वराज्य अभि जी यहाँ पर स्वराट नहीं बनाया जाता उसका अभिषेक नहीं कर रहे हैं कुछ रखा हुआ थी थीक है अद्वैत है यहाँ कहते हैं स्वरूप वाचक से आत्म न श्रुति अनुपत्यर्थ न तत् बला अद्वैत वाक्यर्थ सिद्धि देखो शब्द जो है स्वरूप वाचक अपना स्वरूप होता है अपने स्वरूप का आत्मा कहते हैं श्रुति अनुपत्यतम इसी आत्मा को मैं प्राप्त करूंगा करके बोल रहा है तो यहाँ आत्मस्वरूप स्वरूप पाचक आत्मश्द श्रुति में घटती नहीं यहाँ पर आत्मा का अर्थ परमात्मा लेना पड़ेगा तक्य ना अद्वैत भाग्य अर्थ स्थिति अच्छा अद्वैत भाग्य की स्थिति नहीं होगी क्योंकि एक तम अभिषम मैं इसी को प्राप्त करूंगा इत प्रत्य शरीर छोड़ने के बाद मैं इसको प्राप्त कर्म और कर्ता बनाया प्राप्त करने वाला मैं और प्राप्त होने वाला ये या आत्मा इसलिए और कर्ता कर्तव्य दिखाया है इसलिए कोई है यहाँ तो नहीं समझना आगे टीका में हैं। भेद लिंगा छेद यह भेदो विवक्षिता तरी षे भी तलिंग तल दर्शनाथ न अखंड वाक्य अर्थ दीति संगत पूर्वादि पूर्ववादी करता है यह भेद का ज्ञापक मिला ए समय आत्मा ऐसा कहा ष्टी दिखाया शस्टी। शस्टी में भेद होता है यह मेरी गाय है तो मैं अलग हूंगा अलग है ऐसे हो जाता है षठी जहां लगे वहां संबंध में ष्टी है संबंध तो दो है ऐसी स्थिति होती है तो भेद लिंगा चेद षी होने से भेद वेद का ज्ञापक है मैं इसी को प्राप्त करूंगा ये मेरी आत्मा है ऐसा कहा है ऐसा वाक्य मिल रहा है ऐसा होने से यदि भेद है यहाँ ईश्वर और उपासक में उपास्य उपासक में यदि भेद है विवक्षित है तो तभी तब तो षे भी छठ अध्याय में भी तलिंग दर्शार्थ भेद लिंग वहां भी दिखता है भेद का ज्ञापक वहां भी मिलता है तो वहां भी दोई, द्वैत मानो फिर पूर्वादि की दर्शार्थ न अखंड सिद्धि फिर अखंड वाक्य आर्थिक सिद्धि नहीं होगी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी ष्ट अध्याय में भी यदि भेद के ज्ञापक लिंग होने से द्वैत होता है तो वहां भी भेद मिलेगा कैसा मिलता है तो पूर्वादि बोलता है नो षे भी छठे अध्याय देवी अथ संपत् है तस्तावे विरम यावन विमोक्ष अथ संपत् माने उसके मुक्ति में तब तक देरी है तब तुम्हें उपदेश अभी हो गया है तुम वही वो, वो बोल दिया सुती उसके पश्चात उसके मुक्ति में तब तक देरी है जब तक शरीर से अलग नहीं होगा मैंने प्रारब्ध तक पूरा नहीं करेगा जब शरीर से अलग होगा तो फिर परमात्मा में एक हो जाएगा तो संपत से ऐसा है, ऐसा है तो वहां भी तो व्यक्ति काला काल का भेद दिखाया है किसका व्यद तब तो वैसे उपदेश अभी वर्तमान में हुआ है उपदेश और मिल्ला कब है आगे जाकर के शरीर पात के बाद क्योंकि तो तो तो काल का भेद दिखाया है यदि व्यद का गमक होने के कारण से यहां द्वैत माना जाएगा तो वहां भी द्वैत मानना पड़ेगा पूर्वाधिक होता है मानो ष्टे छठे अध्याय में भी अथा संपत्त से ऐसा शताबदे वीरम यावन विमुक्ष उसके उस ब्रह्मभाव की प्राप्ति में कैवल्य प्राप्ति में उतनी देरी है उपदेश तो अभी हुआ है इसको तत्व में से अभी हुआ है किंतु बात के सुना है किंतु अभी शरीर पाप जब तक, हो तक तो पात नहीं होगा तब तक परमात्मा पाप में पहुंच नहीं सकता ऐसा स्तुति बोल रही होती सत्संपत्त्य कालांतरित्व दर्शाई कि उस सत्य साथ प्राप्ति में परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्ति में कालांतरित काल का भेद दिखा रही स्मृति वहां भी उपदेश तो अभी हुआ है किंतु तो? शरीर पाप के बाद ही मिलना है वो ऐसे दिखा रही स्मृति तो भेद माने जहां ऐसा भेद दिखने से ऐसा होता हो भेद का ज्ञापक मिलने से ऐसा होता हो तो वहां भी फिर द्वैत मानना पड़ेगा तब तो बसी बाकी बोल रहा है उसको भी द्वैत परक मानना पड़ेगा यह पूर्वादी के संका है नी अथवा से आया बाकी आया और का संपत्थ संपत्ते ऐसा होगा माने उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग कर दिया है संपत्त से बोल रही है उसके बाद प्राप्त करेगा प्रथम पुरुष होना पड़ेगा ये उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष मानना पड़ेगा यहाँ वर्ण विमोक्ष है भी उत्तम पुरुष का प्रयोग है विमोक्षते ऐसा समझना पड़ेगा वहां लिट लिट लकार का प्रयोग है तब उस समय प्राप्त करेगा करके उत्तम पुरुष का प्रयोग दिखाया जा रहा है संपत् विमुक्षे कि संपत्स्यते ऐसा ऐसा मानना पड़ेगा तब प्राप्त करेंगे तो नुष्ठे अथ संपत्स्ये सत्सपत्ति परमात्म प्राप्ति से कालांतरित दर्शय काल का भेदिखाया अभी तो नहीं मुक्त होगा शरीर पात्र के बाद मुक्त होगा दिखाया भेद दिखाया तो फिर वहां भी द्वैत मानो तब तो कहते सिंत न आरब्ध संस्कार स्थित स्थिति अर्थ पर्व वो वाक्य जो है तस्तावे विरम याद नुक से अथा संपत्त से वाक्य का तात्पर्य क्या है बताते हैं जो आरब्ध संस्कार सुख दुखादिगत भोग आरंभ हो गया है राज भोग देने के लिए आरंभ हो गया तो ज्ञान के द्वारा प्रारंभ कर्म का नाश नहीं हो सकता संचित कर्म नाश हो जाएगा आगामी कर्म का सबश्लेष नहीं होगा किंतु प्रारंभ तो भोगना ही पड़ेगा उसको वो छोड़ा हुआ बाण जैसा है हरि ने समझ करके बाढ़ छोड़ दिया बाढ़ अभी बीच में ही है पहुंचा नहीं है तब तक पता लग गया गाय है आपका पश्चाताप हो रहा है बाण वापस आएगा क्या छूट चुका है नहीं आएगा वो तो लक्ष्य भेद करेगा ही करेगा इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म छोड़ा हुआ बाण जैसा है माने गर्भ से ही काम करना शुरू कर दिया है प्रारंभ कर्म सुख दुख देना आरंभ कर दिया गर्भ से ही शुरू किया उसने और ज्ञान तब होगा बाद में होगा ज्ञान जन्म के बाद दस साल बीस साल पचास साल जब पी होगा बाद में होगा जैसे बाण छोड़ा हुआ बाण बीच में ज्ञान होने पर रुका नहीं अपना काम करके छोड़ेगा वो गाय है करके ज्ञान हो गया तो बीच में होने पर भी लक्ष्य का भेद करके छोड़ेगा बीच में रुकने वाला नहीं है ज्ञान हो गया तो लक्ष्य गलत है करके अब छोड़ा हुआ बाण रुकता है क्या वैसे बाढ़ के समान छुटा हुआ है ये बोल देने के लिए तैयार जन्म से पहले से काम कर रहा है गर्भ से ही शुरू हो गया काम करना अच्छा ज्ञान होगा बाद में हम ब्रह्माश में जो भी ज्ञान होगा बाद में होगा जन्म के बाद वो भी कई वर्षों के बाद होगा तो उसमें रोक सकता है प्रारब्ब होगा नहीं रोक सकता तो भोग दे रहा है यही कहना चाहते हैं का संस्कार शेष स्थिति अर्थ परत और बाकी कालांतरिता पर्व में तात्पर्य नहीं हो रहा प्रारंभ हुआ जो सुख दुखादि भोग देने के लिए भोग दे रहा है जो उसके शेष जब तक वो भोगना है तब भोगना है वो भोग के बाद में मुक्त होना एक अर्थ हो रहा है वाक्य कालांतरित रूप में यह अर्थ नहीं आता कहा आरब्ध तो संस्कार तो प्रारब्ध कर्म तो जो भोग देने के लिए आरम्भ होगा संस्कार आरम्भ शुरू हो गया है उसके शेष स्थिति जो शेष जब तक होगा जब तक भो भोग ना होगा भोगेगा वो शरीर का प्रारब्ध इस अर्थपरक वाक्य है जो तश्यता वो वाक्य ये अर्थपरक है न कालांतरित अर्थदार कालांतर में इसका मोक्ष होगा इसमें तात्पर्य हो है अभी प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाए तो अभी मुक्त है माने ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म का कर इंतजार करना पड़ेगा यह अर्थ प्रश्न अच्छा अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे कालांतरित्व तो मानेंगे तो क्या होगा तत्वमसी एक अर्थस्य बाद प्रसंग तत्वमसी का बाद हो जाएगा तत्वमसी वर्तमान उपदेश है मोक्ष होना कहना चाहिए था तत्व न बोल करके तुम वही हो जाओगे तो तत्व भविष्यति बोलना चाहिए था यदि माने बाद में जाकर के उसको मुक्त होना है तो बोलना चाहिए स्तुति को तत्व भविष्यति तुम वही हो जाओगे अभी तो मनुष्य हो तुम अभी नहीं हो तुम वो बाद में हो जाओगे मरने के बाद वो हो जाओगे ऐसा प्रयोग करना चाहिए था श्रुति को वर्तमान उपदेश नहीं करना चाहिए सूर्य ने वर्तमान उपदेश किया असी तत्वशी के स्थान पर यदि भविष्य में जाकर के मुक्त होना हो वो व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त काल में मुक्त नहीं है बाद में मुक्त होना हो तो, हो। तो भविष्य लकार का प्रयोग करना चाहिए था लकार का प्रयोग होना चाहिए था वर्तमान का उपदेश नहीं होना चाहिए अन्यथा तत्वमसी है तर्थ से बादल प्रश्न का तत्वमसी में वर्तमान क्रिया है अस्ति स्था शि अशी मध्यम पुरुष एक वचन है लट लक लकार का प्रयोग है तो वर्तमान वर्तमान उपदेश नहीं होना चाहिए स्मृति में अगर भविष्य में जाकर के मुक्ति होनी हो तो भविष्य भविष्य तत्वम भविष्य सी तुम वही हो जाओगे ऐसा बोलना चाहिए किन्तु लृ का प्रयोग करना चाहिए था लट का प्रयोग है स्मृति में तत्व यद्यपि आत्मशब्द से प्रत्येक अर्थत्व सर्वम खलुदम ब्रह्मचैति प्रकृतम यद्यपि आत्मशब्द का अर्थ अंतरात्मा होता है प्रत्येक अर्थ होता है ये प्रत्येक भीतर hmm. वाले को आत्मा कहते हैं और प्रकृत है ब्रह्म सर्वम खलुदम ब्रह्म से प्रकृत ब्रह्म का आया है ये चार मंत्रों में चर्चा चल रही है अभी सर्वम खलूद ब्रह्म यहां से प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है और अभी आया आत्मशब्द समय आत्मा इत्यादि शब्द आया है आत्मशब्द का अर्थ प्रत्येक अर्थ अंतरात्मा होता है बाहर ब्रह्म नहीं दिखता भीतर दिखता है प्रत्येक आत्मा दिखता आत्मा कहने पर यद्यपि आत्मशब्द से प्रत्येक अर्थत्व आत्मशब्द का अर्थ प्रत्येक होता है अंतरात्मा होता है और सर्व फलूद्रह्म प्रकृतम प्रत्येक प्रकट आ रहा है ब्रह्म का सर्व फलूद्रह्म करके ब्रह्म का प्रकट आया और ये समय आत्मा अंतरहदय ब्रह्म उच्यते और कहा जाएगा कि ये मेरी आत्मा हृदय के भीतर है और यही ब्रह्म है ये भी कहा ब्रह्म और आत्मा को अभेद करके भी दिखाया है यहाँ ऐसा दिखाया भेद नहीं दिखा रहा है यहाँ भी वाक्य क्योंकि ब्रह्म का प्रकरण आकर के ऐसे में आत्मा कहा है आत्मा शब्द का अर्थ अंतरात्मा ही होता है और नहीं होता और ऐसे में आत्मा करके जो ब्रह्म प्रकरण से आ रहा था यही मेरी आत्मा है करके आत्मा में आगे एक कर दिया है यद्यपि अभेद दिखा रहे वाक्य दिखा रहा है अद्वैत जैसा लगता है यहां भी य की बातें यहां भी यद्यपि है यद्यपि आत्मशब्द से प्रत्येक आत्मशब्द का अर्थ अंतरात्मा ही होता है प्रत्येक अर्थ ही होता है और सर्वम खल ब्रह्म प्रकृतम प्रकरण है ब्रह्म का सर्वम खलुदम ब्रह्म करके लाया हुआ है और ब्रह्म जिसको कहा था अभी आत्मशब्द में आ गया ए समय आत्मा अंतरहदय करके आत्मा में आ गया इसलिए प्रकृत समय आत्मा अंतरहदय ये तथा ब्रह्म अंतरात्मा मेरे हृदय है यही ब्रह्म है करके बोला अभेद दिखाया तथा भी फिर भी तथा अंतर्धान ईश्वर अपर भेद कुछ न कुछ रख करके थोड़ा थोड़ा भेद रख करके श्रुति बोल रही है ष्ट अध्याय जैसा नहीं समझ रहा तत्व तो जैसा नहीं समझ रहा सप्तम तो अध्याय आत्मादम सर्वम जैसा नहीं समझ रहा फिर भी यद्यपि अभेद जैसा लगता है प्रकरण देखने पर यहाँ किन्तु फिर भी श्रुति ऐसा करते तथा अंतर धानम, अंतर अंतर्धान भेद अंतर्धान का अर्थ भेद अंतर अंतर्धानम ईषत थोड़ा सा भेद अपरितेज्य रख करके पूरे भेद परित्याग नहीं किया श्रुति ने फिर भी आ, अंतर अंतर्धानम ईषद अपरितेज्य थोड़ा सा भेद परित्याग किए बिना ही थोड़ा भेद रख करके श्रुति एक आत्मा अस्म शरीर प्रत्ये अभिस अभिसंभविता तो बोल रही मैं भविष्य में प्राप्त करूंगा ऐसा बोल रहा है यह बात क्या आ गया इसी आत्मा को मैं मरने के बाद शरीर के बाद इसको प्राप्त करूंगा प्राप्त करूंगा इसको मैं करता ये कर्म फिर भी थोड़ा भेद रख करके सुधि बोल रही है इसलिए यहां पर थोड़ा भेद है ष्ट अध्याय की जैसी बातें नहीं समझना यहाँ सप्तम अध्याय जैसा नहीं समझना तो उपासना है ये कह रहे है। मैं विवक्षित अत्र माने ष्ठ अध्याय छठे अध्याय भेद विवक्षित नहीं है वहां तो सराट बना दिया जाता है तब तो वैसे तुम वही हो ऐसा बोला जाता है वहां अत्र माने ष्टे न भेदो विवक्षित ष्ट अध्याय भेद नहीं विवक्षित वो जो पूर्वादि ने कहा था कि छठे अध्याय में भी तो सत्संपत्ति अर्थ संपद से कहा हुआ बाद मुक्त होगा बोला हुआ भेद दिखा काल का भेद दिखाया कहते भेद नहीं है क्यों सिद्धांत ने कहा आरब्ध संस्कार शेष स्थिति अर्थ परत् दो भाग्य प्रारब्ध कर्म के शेष स्थिति को लेकर कहा गया काल का भेद दिखाने में तात्पर्य नहीं होता जैसे टीका मैं कहते तो इस बात को आरब्ध संस्कार आरब्ध हुआ जो संस्कार काम करना जो संस्कार थे कर्म का संस्कार जो बना हुआ था वो काम करने लग गया गर्भ से ही काम करने लग गया आरंभ आरम्भ संस्कार सुखादि सुख दुख का भोग मिलने आरंभ हो गया उस गर्भ से ही शुरू हुआ है न कर्बणा जिस कर्म से जिस कर्म पहले किया था पूर्व जन्म में जिसके कारण से आज प्रारूप कर्म बन करके वो अपना काम करना शुरू कर दिया सुख दुखादि आरम्भ कर दिया सुख यह न तब छे सित तात्पर्य दो तो वाक्य के तात्पर्य प्रारंभ कर्म जब तक रहेगा तब तक हाँ। जीवन मुख्य अवस्था में है कैबल्य हाँ। मुक्ति में नहीं जा सकता एक कहा उसमें तात्पर्य है काल का भेद नहीं दिखाए कहा न आरब्ध इत्यादि सत्संपत्तौ कालांतरित में अत्र विवक्षितम की मनस्या पूर्वादि कहता है उस परमात्मा की प्राप्ति में अत्र माने ष्ठे छठे अध्याय सत्संपत्तौ परमात्मा की प्राप्ति में कालांतरित पात्रित कालांतरिता ही क्यों नहीं माने अभी उपदेश हो गया कालांतर में मुक्त होना उसने ऐसा क्यों नहीं माना जाए ये शंका करके कहा न कहा सिद्धांत राह न कालांतरित कालांतर में उसका तात्पर्य नहीं है क्यों ठीक है हमें कहते हैं कालांतर भावित्व सत्सत रिश्ते यदि कालांतर भावी हो सत्सम्पत्ति यदि इष्ट हो परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं होगी कालांतर में होगा ऐसा यदि होता तो ऐसा मानने पर क्या होगा तत्वमसी थी ब्रह्म भाव से तत्वमसी करके अभी ब्रह्म भाव में उसको प्राप्त रही स्तुति तुम वही हो करके बोल रही वर्तमान में ब्रह्म भाव में पहुंचा रही है श्रुति तो वह श्रुति को कहना था तत्वम भविष्य बोलना चाहिए था तुम ब्रह्म बनोगे अभी तो नहीं हो ऐसा बोलना चाहिए था वर्तमान लकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए था लट लग लगा का प्रयोग है अशी यदि भविष्य में उसको ब्रह्म बनाना होता श्रुति को वर्तमान में नहीं तो उपदेश काल में ब्रह्म घोषित नहीं करना होता तत्वम तो भविष्य ऐसा प्रयोग करना चाहिए था तुम वही हो जाओगे साधना करते रहो वही हो जाओगे ऐसा बोलना चाहिए था कि तो श्रुति ने बोल दिया है तत्वम अशी तुम वही हो ऐसा बोला है वर्तमान लकार का प्रयोग किया है ये कारण सब कालांतर भावित्व सत्संपत्तिष्ट सत्संपत्ति परमात्मा की प्राप्ति वहां कालांतर भावी मानने पर ये दोष आ जाएगा तत्वशी तो इति ब्रह्मभाव से वर्तमान उपदेश अनुपत्ति है तत्वशी तो में जो ब्रह्मभाव है तुम ब्रह्म होकर के बोल रही स्मृति वर्तमान में ये वर्तमान उपदेश नहीं हो सकता बाधित हो जाएगा तुम अभी ब्रह्म हो या नहीं बोल रही बोलना चाहिए था स्मृति को भविष्य से बोलना चाहिए यह तो महाअ अन्य इत्यादि अन्य था, इत्या था तत्वसी तर्थ से बाध प्रश्न तत्वसी वर्तमान लकार का प्रयोग है उसका बाद हो जाएगा ऐसा अर्थ करेंगे तो अभी ब्रह्मभाग नहीं होता है कालांतर में होना है तो अशी पद का प्रयोग करके भविष्य इसी बोलना था थीका। थीका। नो प्रकरण अनुगृहताभ्याम आत्म ब्रह्मशबदाभ्याम अ ब्रह्मात्मा ही कमे को विपक्षित मित्र था पूर्वादी बोलता है महाराज प्रकरण ब्रह्म का चला और ऐसे में आत्मा करके उसको आत्मा कहा प्रकरण के द्वारा अनुग्रहित प्रकरण या प्रमाण है प्रकरण के द्वारा जो तो अनुग्रहित है कौन अनुग्रहित है आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द दो आया इस प्रकरण में पहले ब्रह्म शब्द से आरंभ हुआ उसके बाद ऐसे में आत्मातर हृदय अनिया जायान जो भी बोला पहले ब्रह्म शब्द से आरंभ हुआ फिर आत्म शब्द में आ तो प्रकरण प्रमाण से आया हुआ अनुग्रहित हुआ जो आत्मशब्द और ब्रह्म ब्रह्मशब्द दो शब्द यहां पड़े हैं यहाँ से अत्रा भी माने इस प्रकरण में भी सांडिल्य विद्या में भी तृतीय अध्याय में भी ब्रह्मात्माइक्य में भी विवक्ष सदम पहले जिसको ब्रह्म करके कहा था बाद में आत्मा बोला यहां भी तो जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य ही विवक्षित है अद्वैती विवक्षित है पूर्वाधिकारा भी यहाँ विवक्ष सदन उत्तर में सिद्धांत कहते यद्यपि करके कहा सिद्धांत ने कहा यद्यपि आत्मशब्द से प्रत्येक अर्थत्म जो ऐसे में आत्मा अनुयान आदि जो बोला है वो तो अंतरात्मा के लिए कहा आत्मशब्दिध ही है आत्मा मानी प्रत्येक होता है आत्म शब्द का अर्थ यद्यत्म शब्दस्य प्रत्येक अर्थत्व अंतरात्मा ही है और सर्वम खलुदम ब्रह्म का प्रद प्रकर है सर्वम खलुदम ब्रह्म ब्रह्म का प्रकरण में आत्मशब्द आया यद्यपि ठीक ठीक ऐसे में आत्मा अंतर हृदय कहा जो ब्रह्म का प्रक्रम करके ऐसे में आत्मा अंतर हृदय इत्यादि आया हुआ है वाक्य आया ये तो ब्रह्म इति उच्चत यही ब्रह्म है कहा भी ऐसा है फिर भी एतम एक प्रेत्य अभिशम भव्यता ये जो वाक्य लिंग मिलता है इसी को मरने के बाद मैं प्राप्त करूंगा ये जो इसे मिलता है इसमें कर् करता दिखाया दिखने से अभी यहां पर थोड़ा भेद रख करके बोल रहे कर्मकर्दा भाव दिखाया है एक सिद्धांत कह रहे हैं ये कहते हैं ये कह रहे टीका में न हो गया यद्यपि तथापि भाषण तथापि सिद्धांत कह रहे हैं अंतर्धानम ईषद अपर के फिर भी भेद थोड़ा सा रख करके अंतर्धानम माना अंतरम भेदक अंतर्धान शब्द टिप्पणेगा भेदधान को थोड़ा देवराम रख कर की बोल रही श्रुति यहां यद्यपि प्रकरण और आत्मशब्द को देखते हुए एक जैसा लग रहा है ब्रह्म और फिर भी थोड़ा भेद रख करके बोल रही भेद की क्या रखी स्तर नेतम इत प्रत्य पिता जो अंतिम वाक्य है मैं इसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा अभी प्राप्त नहीं हुआ बाद में प्राप्त करूंगा करीब बोला ठीक तथापि अंतर्दान माने भेद ईशद मैंने थोड़ा थोड़ा सा भेद अपरित्यज्य भेद को रख करके अपरित एतम आत्मान इसी आत्मा को जो ब्रह्म है आत्मा है वही आत्मा को ये तो अस्मात्रात् यहां से शरीर से अलग होकर के अभिसंभव्यता इसी आत्मा को प्राप्त करूंगा ऐसा वाक्य आरावना कर्म और कर्ता दो दिखाया है ठीक है ठीक है लिंगानुगृत ष्टी श्रुति प्रसाद पूर्वाद में कहा था प्रकरण ब्रह्म का आया प्रकरण प्रमाण है यहाँ आत्मा और ब्रह्म एक ही है अभेद है ऐसा ऐसे पूर्वाधिक है चंद्र सिद्धांति कहते हैं लिंगानुग्रही ष्ठी श्रुति का लिंग प्रमाण है क्या है षठी श्रुति ये समय आत्मा इत्यादि ऐसा ये समय आत्मा ष्ठी श्रुति मेरे आत्मा है हाँ मेरे आत्मा मेरे आत्मा यह है जैसे मेरे पिता है मेरे पिता मेरे गुरु है मेरे वेद है उसी प्रकार ये समय आत्मा लिंगानुग्रहित प्रसाद जो ष्टी श्रुति क्या है ए, आत्मा ये लिंग प्रमाण है अनुगृित्रह्म और आत्म शब्दों वाली श्रुति किसी प्रकार लेना चाहिए प्रकरण श्रुति ध्यान लिंग श्रुति और बलपत्व प्रकरण श्रुति के अपेक्षा लिंग श्रुति बलवान होती है पूर्व मीमां सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रक समवाय पार्वदौरबल्यम अर्धविपर कर्षा ऐसा है श्रुतिलिंग आदि जो आते हैं सबसे बड़ा प्रमाण श्रुति है दूसरे नंबर में लिंग श्रुतिलिंग तीसरे वाक्य उसके बाद में प्रकरण चौथे नंबर में आता है मान लिंग प्रमाण की अपेक्षा प्रकरण प्रमाण दुर्बल हो जाता है श्रुतिलिंग वाक्य प्रग्रंथान समाख्याना समवाये पारदौरबल्यम अर्धविपर कर्षा अर्थ बाद में आएगा उनका इसलिए पर पर वाले दुर्बल होते हैं पूर्व पूर्व वाले प्रबल होते हैं श्रुति आत्मा ऐसा पूर्व सूत्र है प्रकरण प्रकरण श्रुति है ब्रह्म और आत्मा में आए हुए लिंग स्त्रुति और बलिया लिंग स्त्रुति यहाँ ऐस में आत्मा इत्यादि जो सृष्टि है ये, ये लिंग स्त्रुति है ये बलवान होने से आत्म श्रुतेश्च अन्यथा उपत्ति आत्मस्मृति का अर्थ आत्मा अन्यत्र भी प्रयोग हो जाता है आत्मा का अर्थ अंतरात्मा में प्रयोग करना कोई नियम नहीं अन्यत्र भी प्रयोग होता <सिथा> है आत्मा आत्मशब्द कहीं परमात्मा में आत्मा आत्मशब्द है कहीं भी प्रयोग हो जाता है कहा अन्यत्र भी अन्यत्री आत्मशब्द का प्रयोग हो जाता है एक दिया कहा सगुण ब्रह्मोपासक सकृत तत्वधि मात्रात्म दृष्ट फलम सिद्ध सगुण ब्रह्म के उपासक जो होंगे उनको एक बार ज्ञान होने मात्र से तो उसके क्या होगा सगुण उपास, सगुण ब्रह्म उपासक से सगुण ब्रह्म के जो उपासक है, उनका उनको सकृत तत्व दिवस एक बार ज्ञान होने मात्र से अधृष्टम फलम न सिद्ध अदृष्टफल सिद्ध नहीं होगा दृष्टफल तो मिल जाएगा अदृष्टफल सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म भाव को प्राप्त होना संभव नहीं होगा एक बार ज्ञान होने मात्र से सगुणोपासक के लिए किंतु देहपात कालेपि साक्षात्कारानुभूतिया साक्षात्कारानुवृत्तियां शरीर के पात काल में भी अंतिम काल में भी साक्षात्कार उसको होना चाहिए पहले जीवन में कभी एक बार साक्षात्कार हो गया तो ऐसे काम नहीं चलेगा इतने से ब्रह्म की प्राप्ति उसकी नहीं होगी सौरभ पा सकती है किंतु देहपात कालेपि, की शरीर पातकाल में भी कोई साक्षात्कार होना चाहिए रहना चाहिए तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी किन्तु देहपात काले भी साक्षात्कार अनुभतिया साक्षात्कार की अनुवृत्ति चलना चाहिए वहां से अब तक चाहिए थी अपृत्य यथाकृत रूप से आत्मना जैसे निश्चय किया है वैसे उसका फल मिलेगा अर्थक्रतुमय तो पुरुष इत्यादि कहा था जीवात्मा जो है आत्मा है जैसा निश्चय करके बैठेगा वैसे ही होगा यमयरण भाव गीता का, का उदाहम किया था वासी जैसे मैं ब्रह्म हूं निश्चय करके बैठा होगा निश्चय करेगा तो ब्रह्म ही होगा ऐसे ही होगा मैं भूत हूं करके निश्चय करेगा तो भूत ही बनेगा ऐसा ही है यथाकृत रूपस से आत्मा जैसे निश्चय है कृत माना निश्चय जैसे निश्चय हुआ है जैसे मनोभाव जैसा बनाया है उसे बाहर बोलने में आप जैसे काम नहीं चलेगा मनोभाव बदला कि नहीं बदला साधना है मन में मनोभाव किस स्थिति में बाहर के देश विषा में मुख्य है मनोभाव यदि अशुद्ध है तो कुछ भी नहीं है। ये हैहसीडो ये जगह जटाबा यदि यदि पशसी गुहायां वृक्षमूल शिलायादि पठसी पुराणातारम यदि पठसि यदि मनसि मन से अशुद्ध यदि बहसी श्री दंड दंड धारण करके चल रहे वाह वृक् यदि बहसी श्री दंडो नग्न मुंडो जटाबा चाहे शीर को मूड लो चाहे जटा रखो इतने मात्र से काम नहीं चलने वाला तुम्हारा यदि बहसी श्रीदंडो नग्न मुंडो जटाबा यदि बससी शिलायाम गुहायां यदि बशसी गुहायाम वृक्ष बोले पर्वत की गुहा में जाके बैठ जाओ चाहे पत्थर के ऊपर में बैठे रहो या वृक्ष के जड़ के नीचे पड़े रहो यदि पठे से पुराण हम सर्व वेदांत सहार सारे पुराण पढ़ लो सारे वेदांत का सहारो यदि मन से अशुद्ध हम सर्ववेतन न कहते यदि मन में तुम्हारा अशुद्धि है कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे से मन चंगा तो कठोती में गंगा हाँ। यह राशि है ना? संगम शुद्ध है मन शुद्धि है सब शुद्ध है ये कहना है तो यथा रूप से आत्मना जैसे निश्चय किया होगा उसी प्रकार से अपना प्रतिपत्ता आत्मना प्रतिपत्ता मैं इसी को प्राप्त करूंगा जिसको मैंने इसे किया उसी को प्राप्त करूंगा यदि यश एवं सिया भवेद जिसको निश्चय ऐसा निश्चय हो गया जो निश्चय किया है वही हो जाऊंगा ऐसा निश्चय जिसको हो गया अध्यापन सत्यम सत्यम एवं श्याम यही बनूंगा अहम प्रत्यय मैं बढ़ने के बाद यही होगा एवं नश्याम श्याम विधि नजर विचिक ऐसा नहीं होगा ऐसे संशय नहीं है यही हो जाऊंगा निश्चय है जिसका अंतिम समय तक जिसका ऐसा निश्चय है मैं इसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसा निश्चय है जिसका जिसका संशय नहीं है इति अस्मिन अर्थ है इस विषय में कर्तुफल संबंध निश्चय का फल के संबंध जैसा निश्चय वैसे फल मिलना कर्तुवाण निश्चय है निश्चय के फल के संबंध में सब वैसे ही तथा ईश्वर भाव प्रतिपद्य जैसा निश्चय होगा उसका वही ईश्वर भाव को ईश्वर हो करके चिंता आया है तो ईश्वरी बनेगा वो प्रतिपद्ध विद्वान उपासक विद्वान उपासक उसी को प्राप्त करेगा इसमक उतवान किला साम ऋषि ये ने ऐसा कहा कहा आदर अद्यवसा शगुण सेपत्ता यद्याहमे सैम न तो नश्याद क्रतुफल संशय अस्त व्यक्ति माने निश्चय के फल पर संबंध संशय नहीं है कैसा अध्यवसाय अनुरूप से निश्चय का अनुरूप जैसा निश्चय किया अध्यवसाय में निश्चय जैसा निश्चय किया होगा मैं इसी को ही प्राप्त करूंगा निश्चय तो प्राप्त करेगा अध्यवसाय अनुरूप से निश्चय के अनुरूप सगुण से सगुण ब्रह्म है मनोमायादि जो गुण ब्रह्म है शुगु यह तमि अभिसंभव भवितास्मिक इतर प्रत्येक इसी को प्राप्त करूँगा निश्चय के अनुरूप ही सवुण ब्रह्म जो है परमात्मा सवुण जो परमात्मा है उसका परमात्मा नो अहम प्रतिपत्ता असमी मैं इसी को प्राप्त करने वाला हूँ प्रतिपत्ता असमी प्राप्त करने वाला हूँ इसी परमात्मा को सगुण परमात्मा को प्राप्त करने वाला हूँ इतव ऐसा जानने वाला अध्या निश्चय ऐसा जिसके ऐसा निश्चय हो अध्या निश्चय हो जिसमें तुरा हो प्रत्य अहम एवं श्यामे मरने के बाद मैं यही हो जाऊंगा शरीर पात के बाद मैं यही ब्रह्म ही हो जाऊंगा ऐसा निश्चय जिसका हो निय हो न तो ऐसा संशय न हो कि मैं नहीं हूंगा ऐसे संशय न हो कृतुफल संबंधी संशय वस्ती निश्चय के फल के संबंध में जिसका संशय नहीं है मैं यही बनूंगा ऐसा निश्चय है सर कृतु अनुसार ही रहो परमात्मा को प्राप्त होती अपने निश्चय के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त करता है तथा तो तथा अधी वाक्या मरण कालि साक्षात्कार आया निश्चया इसलिए क्या होगा उपासक मरण काल में भी साक्षात्कार चाहिए तो सदा तदभाव अभावी तक कहा है निरंतर हुई चिंतन में जाना चाहिए जैसे जैसे होगा वही होगा अभी एक बार ऐसा करके छोड़ने से काम नहीं चलेगा निरंतर करता रहे तो अंतिम समय में वही संस्कार तो हो जाएगा तो तथा अध भरण काल साक्षात्कार प्रतिभा कहा अद्दा वाक्य आया है अद्दा है जिसका निश्चय है ऐसा मरण काल में भी साक्षात्कार होना चाहिए यही प्रतिभा होता है यहाँ यही प्रतीक होता है कहा यथोक्त अर्थस्य से सांप्रदायिक तो तस्या, तस्या, सांप्रदा ये जो कहा गया जो विषय है सांप्रदायिक परम्परा ऋषियों की परंपरा से आया है ये बोलना चाहता कोई मनोगल्पित बात नहीं है ये परंपरागत है सांप्रदाय परंपरागत परंपरागत आया है समझने के लिए कहांपरागत कहा तो विद्या है यह नहीं समझना की किसी ने मनोकल्पित ऐसे कपोल कल्पित कर दिया हो ऐसा नहीं समझना कर्तफल संबंध विषय सांडिल्य के लिए कहा कर्तफल के विषय ने आदर देने के लिए दो बार कहा तो भलद संबंध को विषय करके निश्चय के फल ऐसा उठाई करने के लिए दो बार बोला सांडी लेन ऐसा कहा सांडी लेन ऐसा कहा ऐसा दो बार समय हो गया है ओम आप्याय तो मम अंगाने चक्षुत्र ब्रह्मोपनिषदा ब्रह्म स्ते